गीता भाष्य अध्याय अठारा अथ इदान कर्मण प्रवर्तक उच्यते इस प्रकार शास्त्र के आशय का उपसंहार करके अब कर्मों का प्रवर्तक बतलाया जाता है ज्ञान जेय पिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना कर्ण कर्म करते वधकर्मसंग्रह कर्म ज्ञान ज्ञाते अन सर्वय अविशेषेण उच्यते तथा एव उच्यते। तथा परिज्ञाता उपाधि लक्षणः अविद्या कल्पितो जेय ज्ञात तदिन उच्य परजाता उपाधिल अद्या भोक्तायेषेण प्रवर्ति प्रकार कर्मचोदना जान जिसके द्वारा कोई पदार्थ जाना जाए यहाँ ज्ञान शब्द से सामान्य भाव से सर्व पदार्थ विषय ज्ञान कहा गया है वैसे ही ज्ञ अर्थात जानने में आने वाला पदार्थ यह भी सामान्य भाव से समस्त का ही वर्णन है तथा तो परिज्ञाता अर्थात युक्त अविद्या कल्पित भोक्ता इस प्रकार जो यह इन तीनों का समुदाय है यही सामान्य भाव से समस्त कर्मों की प्रवर्तक तीन प्रकार की कर्म चोदना है नाम भी त्रयाणाम सन्नीपाते हानो पादानादि प्रयोजन सर्वकर्मारंभ सैत क्योंकि उक्त ज्ञान आदि तीनों के सम्मिलित होने पर ही त्याग और ग्रहण आदि जिनके प्रयोजन हैं ऐसे समस्त कर्मों का आरंभ होता है ततः पंच भी ही, अधिष्ठानादि आरब्धवांग मन राशिभूतम् त्रिथा राशिभूत संग्रहिते इति एक उच्यते अब अधिष्ठादि पांच हेतुओं से जिसकी उत्पत्ति है तथा मन वाणी और शरीर रूप आश्रयों के भेद से जिसके तीन वर्ग किए गए हैं ऐसे समस्त कर्म कारण आदि तीन कारकों में संग्रहित है यह बात बतलाई जाती है कर्ण क्रियते इति अने्य स्रोतादि अंतस्थम बुद्ध्यादि कर्म स्थिततम कर्तु क्रियया व्याप्यम कर्ता कर्ण लक्षण, इति त्रिविधः स्त्री कर्म संग्रहः। कारण जिसके द्वारा कर्म किया जाए अर्थात श्रोत्रादी दस बाह्य इंद्रियाँ और बुद्धि आदि चार अंतकरण कर्म जो कर्ता का अत्यंत इष्ट हो और क्रिया द्वारा संपादन किया जाए कर्ता करणों को अपने अपने व्यापार में नियुक्त करने वाला स्वरूप जीव इस प्रकार यह त्रिविध कर्म संग्रह है संग्रह्यते इति संग्रह कर्मण संग्रह कर्मसंग्रह कर्म, कर्म एषु ही त्रिषु समवैथि तेन अयम त्रिविध कर्मसंग्रह जिनमें कुछ संग्रहित किया जाए उसका नाम संग्रह है अतः कर्मों के संग्रह का नाम कर्म संग्रह है क्योंकि इन तीन कारकों में ही कर्म संग्रहित है इसलिए यह तीन प्रकार का कर्म संग्रह है अथ इदानी क्रियाकारक फलाना सर्वेश गुणात्मकवाद सत्वरजस्तमो गुणभेदतः त्रिविधो भेदो वक्तव्य आरभ्य क्रिया कारक और फल सभी त्रिगुणात्मक है अतः सत्व रज और तम इन तीनों गुणों के भेद से उन सबका त्रिविध भेद बतलाना है सो आरंभ करते हैं ज्ञानम कर्मचर्ता चिधव गुणभेदत प्रोचते गुण संख्या ने यथावृणुता ज्ञान न कर्मक्रियाक पारिभाषिकतम कर्म कर्ता निवर्तकः चवर्तक क्रिया अवधारण गुणव्यतिरक्त जात्यंतरा प्रदर्शनाथ गुणभेदत सत्वादिभेदेन रोचते कथ्यते गुणसख्या कापिले शास्त्रे तदी गुणसान शास्त्र गुण गुणभोक्तृ विषय प्रमाणम एव परमार्थ विषये यद्यपि पर वह गुणों की संख्या करने वाला कपिल शास्त्र यद्यपि परमार्थ ब्रह्म की एकता के विषय में भगवान के सिद्धांत से विरुद्ध है तो भी गुणों के भोक्ता जीव के विषय में तो प्रमाण है ही ते ही कापिला गुण गौण व्यापार निूपणे अभियुक्ता इति शास्त्रम अपि वक्ष माणाथम स्तुत्यर्थत्व इति न विरोधा वे कापिल सांख्य के अनुयायी गुण और गुण के व्यापार का निरूपण करने में निपुण हैं, इसलिए उनका शास्त्र भी आगे कहे हुए अभिप्राय की स्थिति करने के लिए प्रमाण रूप से ग्रहण किया जाता है सूत्रांग कोई विरोध नहीं है यथावत यथा न्याय यथाशास्त्र शुणु तानी अभी ज्ञानादीन तदेद जाता गुणभेद कृता शुणु वक्षा वक्षमाणे अर्थे मन सामाधि कुरु इतर्थ उनको अर्थात ज्ञान कर्म और कर्ता को तथा गुणों के अनुसार किए हुए उनके सात्विक आदि समस्त भेदों को यथावत जैसा शास्त्र में न्यायानुसार कहा है उसी प्रकार सुन अर्थात आगे कही जाने वाली बात में चित्त तू त्रिभुत उच्च उच्चते पहले तीन श्लोकों द्वारा ज्ञान के तीन भेद कहे जाते हैं सर्वभूते सुनक भाव अव्यक्ष अभीभक्त विभक्सु त सासात्व सर्वूतेसु अव्यक्ता भूतेसु येन भावं वस्तु भाव शब्दो वस्तुवाचि एकं आत्मवस्तु अव्यय न्योति स्वात्मना धर्म वा कूटस्थ नित्यम इच्छते ये न्ञान पश्यती जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य अभ्यक्त से लेकर स्थावर पर्यंत समस्त भूतों में एक भाव एक आत्मवस्तु जो कि अपने स्वरूप से या धर्म से कभी क्षय नहीं होता ऐसा अविनाशी और कूटस्थ नित्य तत्व देखता है यहाँ भाव शब्द वस्तुवाचक है थमच भाव अविभक् प्रतिदेह विभक्तेषु देहभेदेषु न विभक्त तद आत्मस्तु व्योम वरंतर त्ञानम अद्वैतात्मदर्शन सात्व सम्यक दर्शनम इति तथा जिस ज्ञान के द्वारा उस आत्म आत्मतत्व को अलग अलग प्रत्येक शरीर में विभागरहित अर्था आकाश के समान समभाव से स्थित देखता है उस ज्ञान को अर्थात अद्वैत भाव से आत्मसाक्षात्कार कर लेने को तो सात्विक ज्ञान पूर्ण ज्ञान जान, यानी द्वैत दर्शनानी, असम्यक भूतानी राजसानी तामसानी तामसानी च इति न साक्षात संसारो छित जो द्वैत दर्शन रूप अयथार्थ ज्ञान है वे राजसतामस हैं अतः वे संसार का उच्छेद करने में साक्षात हेतु नहीं है पृथक यनाभा विधान वेत्तिशु भूतेसु तदिराज तु भेदेन प्रति अन्यत्वेन प्रतिशरम्ज्ञान नाभान आत्मन पृथक विधान पृथक प्रकारा भिन्न लक्षणान भिन्नलक्षण वेत्ती विजाती यदान सर्व भूतेषु ज्ञानस्य कर्तित्वा कर्तृत्वासंभवाद येन ज्ञानेन वेत्ती तम विजस रजो निवृत्त और जो ज्ञान संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के भिन्न भिन्न भावों को आत्मा से अलग विलक्षण पृथक रूप से देखता है अर्थात प्रत्येक शरीर में अलग अलग अपने से दूसरा आत्मा समझता है उस ज्ञान को तू राजस यानी रजोगुण से उत्पन्न हुआ जा ज्ञान में कर्तापन होना असंभव है इसलिए जो ज्ञान देखता है इसका ऐसा यह है कि जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य देखता है यदो कृष्णवधे कस्मिन कार्ये सप्तम हेतु कृष्णवत् समस्तवत् यू इव एकस्मिन् कार्ये देहे एव आत्मा बहिवा प्रतिमाद आत्माश्वरों वर अस्तक्षपण का शरीरानुवर्ती देह पारिमा परिमाणों जीव वादी मात्र, इति एवं एकस्म कार्य सकम जो ज्ञान किसी एक कार्य में शरीर में या शरीर से बाहर प्रतिमादि में सर्व वस्तु विषयक संपूर्ण ज्ञान की भांति आसक्त है अर्थात यह समझता है कि यह आत्मा या ईश्वर इतना ही है इससे परे और कुछ भी नहीं है जैसे दिगंबर जैनियों का माना हुआ आत्मा शरीर में रहने वाला और शरीर के बराबर है और पत्थर या काष्ट की प्रतिमा मात्र ही ईश्वर है इसी प्रकार जो ज्ञान किसी एक कार्य में हो सक हो हो ही आशक्त है अहेतुकम हेतुवर्जित नि्युक्तिक्थ तर्थवध यथाभूतः अर्थ है तत्वाथ स अ गेयभूत अस्तवद तत्वाद अतत्वाद अहेतुकवाद अल्पं चलवादलवादातम भी प्राणीना अविवेकि ईदृश ज्ञान दृश्य तथा जो हेतु युक्तिर और तत्वारहित यथार्थ अर्थ का नाम तत्वार्थ है ऐसा तत्वार्थ जिस ज्ञान का ज्ञे हो वह ज्ञान तत्वार्थ युक्त होता है और जो तत्वार्थ युक्त न हो वह अतत्वार्थवत अर्थात तत्वार्थ से रहित होता है एवं जो हेतु रहित होने के कारण ही अल्प है अथवा अल्प विषयक होने से या अल्प फल वाला होने से अल्प है वह ज्ञान तामस कहा गया है क्योंकि अविवेकी तामसी प्राणियों में ही ऐसा ज्ञान देखा जाता है अथ कर्मण त्रैविध्यम उच्यते अब कर्म के तीन भेद कहे जाते हैं